ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्री पंचदशोध्याय श्रीभगवाच ऊर्धमूलमशाखशुरव्यय छंद वेद सवेदवी पदच्छेदः पदछेदर्धमूल अध शाखत्थ राहु अव्यय छंद तेद स वेद वे अन्वय शब्द ऊर्धमूल आदिपुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और अध: ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस अश्वत्थम संसार रूप पीपल के वृक्ष को अव्ययम अविनाशी प्राहुह कहते हैं तथा छंदांसी वेद यस्य जिसके प्रणानी पत्ते कहे गए हैं तम उस संसार रूप वृक्ष को यह जो पुरुष मूल सहित वेद तत्व से जानता है सह वह वेदविद वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अध सचोर्ध प्रसृता शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्मूलाता कर्माबधी मनुष्यलोके पदछेद अध तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अध च मूलाता कर्माबधी मनुष्यलोके अन्वय शब्दार्थ तस्य उस संसार वृक्ष की गुण प्रवृद्धा तीनों गुड़ों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय प्रवाला विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखा देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूप शाखाएं अधः नीचे, और अधर्धम ऊपर सर्वत्र प्रसृता फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोके मनुष्यलोक में कर्मानुबंधिनी कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी अहंता ममता और रूप जड़े, अपि, भी, वासनारूप नीचे, अपी और अधर्धम ऊपर अनुसंतानी सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। नरोपम सेह तथोपलभ्यते नांतो ना नादीन च्ठा अश्वत्थम सुविढमूल मशंगशस्ेण दृढ़ पदछेद नूपम से न अ न आदि न्ठा अश्वत्थम एनम सुढ़मूल असंगशस्ेण दृढ़ अन्वय शब्दा संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा इ विचार काल में न नहीं उपलब्ध पाया जाता यतः क्योंकि न न तो इसका आदि है, आदि है क्य और न न अंत अंत है क्य तथा न न इसकी संप्रतिष्ठा अच्छी प्रकार से स्थिति ही है अतः इसलिए इनम इस स्विूढ़ मूलम अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलो वाली अश्वत्थम संसार रूप संसारूपपीपल की वृक्षको दृढ़ वैराग्य रूप द्वारा छि काटकर ततः तत पद तत्मागित नवर्तंती भूय तमेवाद्यम पुषम प्रपदे ये प्रसृता पुराणी पदछेद्यम यस्म गतावर्तंती भूय तमें च आद्यम् पुरुषम प्रपद्ये यतः ये प्रसृता पुराणी अन्वय शब्दारत उसकेश्चात्म उस पदूप परमेश्वर को भली भाति खोजना चाहिए जिसमें गताह गए हुए पुरुष भूय फिर न निवर्तन्ति लौटकर संसार में नहीं आती च और यतह जिस परमेश्वर से इस पुराणी पुरातन प्रवृत्ति है। संसार वृक्ष की प्रवृत्ति प्रसृता विस्तार को प्राप्त हुई है तम तमएव उसी आद्यम पुरुषम आदि पुरुष नारायण की प्रपद्ये मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए निर्माह जितसंगदोषाध्यात्मन विनिवृत्त कामा सुख संगेर गच्छन्ते द्वंदता सुखदुखसगछा पदम व्यम तत्पेद निर्माहा दोषा आध्यात्म विवृत्तका द्वंद विमुक्ता सुखदुखस गीढ़ा पदम अव्यन्वय शब्द निर्माण जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है जितसंग जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है अध्यात्म नित्या जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और विनिवृत्त कामाह जिनकी कामनाए पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं वे सुख दुख संज्ञ सुख दुख नामक द्वंद द्वंदों से विमुक्ता विमुक्त मूढ़ा ज्ञानी जन तत् अव्ययम् अविनाशी पदम परम पद को गच्छन्ति। प्राप्त होते हैं ना सूर्यो, ना शशांको न तष्यते सूर्यो नशाको न पाक यद्वा निवर्त ताम पर मद्छेद न तयती सूर्य न शक न पावक य न निवर्त तत्म परम अन्वय एवं शब्दार्थ जिस परम पद को गत्वा प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तंती लौट संसार में नहीं आती तत् स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य सूर्य भाष्यति प्रकाशित कर सकता है न न शशाक चंद्रमा और न न पावक अग्नि वही मम मेरा परमम धाम परम धाम है वांशो मम्वांशो जीव जीवलोकूता सनातन मन षियांद्रिया प्रकृतिस्थानी कर्षति पदछेद ममए जीवलोक जीवभूता सनातन मन षानींद्रिया प्रकृतिस्थानी कर्षती अन्वय एवं शब्दार्थ जीवलोके इस देह में सनातन यह सनातन जीवभूत जीवात्मा मम मेरा एवं अंश अंश है और वही प्रकृतिस्थानी इन प्रकृति में स्थित मनसष्ठा मन और पांचों इंद्रियाड़ी इंद्रियों को करसती आकर्षण करता है शरीर यदवापनौति युत्क्रमित्वर गृही तैयता संयाति वायुर्गंध निवाशया पदछेद शरीर यवा यक्रामती ईश्वर गृही एता संयाति वायु गंधाईव आशया अन्वय एव श वायु, वायु। आशियात गंध के स्थान से गंधान गंध को ईव जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही ईश्वर देहादि का स्वामी जीवात्मा अपि भी यत जिस शरीर का उत्क्रामति त्याग करता है तस्मात उससे तस्मात्नी इन मन सहित इंद्रियों को गृहीवा ग्रहण करके फिर यत जिस शरीरम शरीर को अवापनोती प्राप्त होता है तस्मीन उसमें संयाति जाता है श्रोत्र चक्षुस्पर्शनमचरम घ्राणमेव अधिष्ठाय धिष्ठा मन विषयान उपसेवते पदछेद्रोत्र चक्षुस्पर्शन चशन अधिष्ठाय अधिष्ठा च अयम् विषया उपसेवते अन्वय इवम् श अयम् यह जीवात्मा श्रोत्र कर्ण चक्षु नयन च और त्वचा को स्पर्शनम्वचाको तथा रसन रसना घ्राणम घरा ग्राण, च मन मन को अधिष्ठाय आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से एवं विषयान विषयों का उपसेवती सेवन करता है उत्क्रम्तम वापि भुंजान व वा गुणान्वित वे मूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति वा श्य ज्ञानचुषा पदछेद उत्क्रम्त वी भुंजन वुणान्वित विमूढ़ा नुपश्यक्षुषा अन्वय शब्दार्थ उत्क्रामन्तम् शरीर को छोड़कर जाते हुए को वा अथवा स्थितम् शरीर में स्थित हुए को वा अथवा भुञ्जानम् विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार गुणान्वितम् तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन न अनुपश्य नहीं जानते केवल ज्ञानचक्षुष ज्ञानरूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही पश्य तत्व से जानते हैं यतंतो पश्यन्त्यात्मन्येवस्थितम् यो यतंत योगिनशनम पश्यत्म यतनोंकृतात्म नैन पश्यचेतस पदछेद यतिन चश्य आत्मनिवस्थित यत अकतात्म नैनम पश्यचेत अन्वय शब्दार्थ शब्दाथ यत्न यतन करने वाले योगि योगीजन योगी भी आत्मनि अपनी हृदय में अवस्थित स्थित एनम इस आत्मा को पश्यती तत्व से जानते हैं च किंतु अकृतात्मान जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत यत्न करते रहने पर अपि भी एनम इस आत्मा को न पश्यन्ति नहीं जानते यदा यगत तेजो ते यद यद यद ते जगत जगद भाष्यखिल्चंद्रमसी येजो विधिमाद्छेद यगत तेज जगद् भाष्य अखिलचंद्रमसी अग्न तत्ज विधिमा शब्दारदित्यगत सूर्य में स्थित जो तेजह तेज अखिलम् संपूर्ण जगत जगत को भाष्य प्रकाशित करता है च तथा यत जो तेज चंद्रमसी चंद्रमा में है और यत जो यो अग्नौग्निमें हैं उसको तो मामकम मेरा ही तेजह, तेज तेज विधि जान्माश्य भूतानी धारियाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाह सोमो भूत रमक पदछेद गाम आवेश भूता धारिया अहम ओजसा पुष्णा चषधि सर्वा सोम भूतमक अन्वय इव शब्दा चम मैं ही गाम पृथ्वी में आविश्य प्रवेश करके ओजसा अपनी शक्ति से भूतानि सब भूतों को धारियामी धारण करता हूँ क्या और रसात्मक स्वरूप अर्थात अमृतमय सोमह चंद्रमा भूत्वा होकर सर्वाह संपूर्ण औषधि औशिधी, औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुषणा पुष्ट ता हूँ अहम वैश्वान भूता प्राणीना देहमाश्रितापानयुक्त पचामम्यन चतुर्विधम् पदच्छेदः। अहम् वैश्वानरः भूत्वा प्राणीना देहम आश्रि प्राणापान समयुक्त पचाई अन्नम चतुर्विधम अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं ही प्राणीना सब प्राणियों की देहम् शरीर में आश्रिता स्थित रहने वाला प्राणापान समायुक्त प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर वैश्वा अग्निरूप होकर चतुर्विधम चार प्रकार के अन्नम को पचामी पचाता हूँ सर्वस्चा हम हृदय सन्निविष्टो मत तह ज्ञानम पोहनम स्मृति जानमोहनमचदरहमे वेद्यो वेदात वेद सर्वस्य च अहम् विदचाहेदृदि मत् स्मृति च अहम् एव वेद्यः वेदांतकृत वेदवित एव अहम एवं वेदातदी चहम अन्वय शब्दाथ अहम मैं ही सर्वस्य सब प्राणियों की हृदय हृदय में सन्निविष्ट अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ चथा मत्त मुझसे ही स्मृति स्मृति ज्ञानम ज्ञान च ज्या और अपोहनम अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है भवती होता है और सर्वै सब वेद वेदों द्वारा अहम मैं एवं ही वेद्य जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत कृत वेदांत का कर्ता और चेदवित वेदों को जानने वाला भी अहम मैं एव ही हूँ दवाम पुरुषो लोक क्षरचाक्षर चर एवं क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोते पदछेद दव इमौ पुषौ लोके च अक्षरचरवाणी भूता अक्षर उच्य से अन्वय लोके इस संसार में च और अक्षर अविनाशी एवं भी इमो ये द्वो दो प्रकार के पुरुषो पुरुष हैं इनमें सर्वाणी संपूर्ण भूतानी भुत प्राणियों के शरीर तो क्षर नाशवान और कूटस्थ जीवात्मा अक्षर अविनाशी कहा जाता है उत्तम पुषस्त परमात्दृता यो लोकत्र बिहर् व्यय ईश्वर पदछेद उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उत्तर तो अत्मा उदाहृता योकत्रय आवेश बिभर्तिय ईश्वर अन्वय एव उत्तमः उत्तम पुरुषः तु तु अन्य अन्य ही है यह जो लोकत्रयम तीनों लोकों में आविष्य प्रवेश करके बिहर्ति सबका धारण पोषण करता है एवं अव्यय अविनाशी ईश्वर परमेश्वर और परमात्मा परमात्मा इति इस प्रकार उदाहृत कहा गया है यस्रमती तोहम अक्षरादी चोत्तम अथस्मी लोके प्रथि पुरुषोत्तम पदछेद यस् क्षर अतीत अहम अक्षरा अभी च उत्तम अत अस् लोके प्रथि पुरुषोत्तम अन्वय एवं यस्मात् क्योंकि अहम् मैं क्षर नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत अतीत हूँ च और अक्षरा अविनाशी जीवात्मा से अपि भी उत्तम उत्तम हूँ अतः इसलिए लोके लोक में च और वेदे वेद भी पुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध अस्मि प्रथ यो जानाति मे भजति जाति पुरुषोत्तम भारत पदच्छेदः यह माम यमसूढ़ जुषोत्तम सह सर्वि भजति माम मेन भारत अन्वय एव शब्द भारत हे भारत यह जो ज्ञानी पुरुष माम मुझको एवं इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जानती जानता है सह वह सर्ववित सर्वविद पुरुष सर्वभावन सब प्रकार से निरंतर माम मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजती भजता है इति भजत हैूतम शस्त्र मैं नघ एक बुद्ध बुद्धिम सृत्त पदछेदस्त्रमु मैं अनग एक बुद्ध् स्यात् कृत कृत्य च भारत अन्वय एवम् शब्द अनघ हे निष्पाप निष्पापत अर्जुन इस प्रकार इदम् इदम अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्रम् शास्त्र मैं मेरे द्वारा उक्तम कहा गया एत इसको बुद्धवा तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान ज्ञानवान च और कृत क्रित कृतकृत्य कृतार्थ सैत् हो जाता है ओ सदीतीभगवद्गीतापनिषत्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद पुरुषोत्तम नाम पंचदोध्याय